इस सुद्ध योग मार्ग रूपी अंकुश से नियंत्रित व्यक्ति दग्ध बीज वाला तथा पाप रहित होकर अविस्त फलों को प्राप्त करता है, जो सदाचार परायण, शांत, अन्तह करण की व्रतियों को निग्रहित करने ले वाला तथा अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, वे सभी लोगों को जीतकर ब्रह्म चले जाते हैं। साक्षात पिता� सभी लोगों के उपकार के लिए सनातन धर्म का उद्देश्य किया था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप उसे सुनिए गुरु के उपदेश से युक्त तथा नियमों का पालन करने वाले व्रत जनों का स्वागत आदि तथा प्रणाम यह सब करना चाहिए हे सुब्रतों तीन बार प्रदक्षिणा करके आठ अंगों को पृथ्वी से स्पर्श करके तीन बुद्धिमान को चाहिए कि जो अन्य जेष्ठ लोग हैं, उन सब को प्रणाम करें। यदि कोई उत्तम सिद्धि की कामना करता है, तो उनकी आज्ञा का ओलंगन ना करें। धातुवाद, नास्तिकवाद, ऊंसर स्थान में निवास, शुद्र मंत्रों का उपयोग, सर्पों को पकड़ना आदि निंदनीय कार्यों का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। धूर्तता, धन की करपटता तथा सिसुनता पर का त्याग सदा करना चाहिए। गुरुजनों के सान्द्र में अत्यधिक हंसना, अशिष्टता तथा मनमाना कार्य करना, इन सब का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न पूर्वक कभी भी उनका नष्ट बरा नही यतियों सन्यासियों के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ामु, माला, सयन स्थान, पात्र, छाया तथा यज्ञ के उपकरणों को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। हे ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुजनों से द्रोह ना हो, इसका पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रमाद द्रोह कर लेने पर प्रणव का दस जप करना चाहिए। जानबूझकर गुर व्यक्ति शुद्ध होता है, महापातकों से शुद्धि के लिए भी वही विधि है जो इसके लिए है, महापातकों से शुद्धि के लिए भी पात की यही दीचरित्रवान है, तो वह उसके आदेश जब से शुद्ध हो जाता है, हे सुब्रतों, सभी उपपाप और उपपात की उसके भी आदेश जब से शुद्ध हो जाते हैं। संध्याबंधन का लोप करने पर विप्र इसकी तीन आप्रति करके सुद्ध हो जाता है और दैनिक क्रित का उल्लंघन होने पर एक सौ बार जप करना बताया गया है नियत समय का उल्लंघन करने पर अवक्ष पदार्थ का वक्षण करने पर और न बोलने योग्य बचन बोलने पर एक जप से सुद्धी कही जाती है कौवा उल्लू तथा कबूतर पक्षियों का बद, वचन और अवक्ष पदार्थ को 108 बार जप करने से पाप से मुक्ति हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है जो तत्त्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता तथा उत्तम ब्राह्मण है वह तो केवल प्रणव के स्मरण से सुधि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञानियों के लिए प्रासंगिक होते ही न बिश्व के कल्याण के प्रेरक होते हैं, अतः वे स्वतः सुद्ध हैं, योग ध्यान में एक निष्ठे हैं, वे लोग नरलेप सुद्ध होते हैं, जैसे सोना सुद्ध होता है, सुद्ध लोग का सोधन नहीं होता, वे तो ब्रह्म विद्या के द्वारा पहले ही सुद्ध होते हैं, नदी आदि से ग्रहण किए गए वर्ष तथा नेत्र से भली भांति पवित्र सीतल तथा फैन रहित जल से सभी अनुष्ठान करना चाहिए, आसुद जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गंद रंग रस से दूषित जल, अपवित्र स्थान में रखे हुए जल, कीचड़ तथा कंकर से दूषित जल, समुद्री जल, तलाब के जल, सैलवाल युक्त जल और अन्य दोषों से विकृत जल का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, ह वस्त्र की शुद्धि से युक्त होकर नमस्कार आद गुरु गुरु सेवा आदि समस्त कार्य करने चाहिए वस्त्र शुद्धि से रहित व्यक्ति निश्चित रूप से अपवित्र रहता है इसमें संदेह नहीं है देव कार्य में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों की शुद्धि प्रतिपादन और प्रतिदिन आवश्यक है मैले हो जाने पर अन्य वस्त्रों की शुद्धि दूसरों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र का पूर्ण प्रयत्न से त्याग करना चाहिए रेशमी तथा उनी वस्त्रों की शुद्धि रीठे आदि रुक्ष पदार्थों से छौमोदुकुल वस्त्रों की शुद्धि श्वेत सरसों से स्वर्ण किरण युक्त वस्त्रों की शुद्धि वेलु फलों से कुस्तारणों काया छाग कमलों की शुद्धि मट्ठे के छन से और वस्त्रों की शुद्धि ब्रह्मवेत्ता मुईशरो ने समस्त वल्कल वस्त्रों की तथा छत्र चामर की शुद्धि वस्त्र शुद्धि की बात बताई गई है हे ब्राह्मणों कांस की शुद्धि भस्म से होती है लोह पात्र की शुद्धि क्षार से तामा रांगा शीशे के पात्र की शुद्धि अम्ल से कही जाती है हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों सोने तथा चांदी के पवित्र पात्र जल से सुद्ध होते हैं मड़ी पत्थर संग तथा मोती की सुध्दी भी सोन पात्र की भांत कही गई है। अत्यधिक दूषित पदार्थ की सुध्दी अग्नि तथा जल के संयोग से होती है। सभी रसों की सुध्दी अपलवन क्रिया द्वारा बताई गई है। त्रनकाश्त आद वस्तुओं की सुध्दी हेतु पवित्र जल से अभ्युक्त छड़का बताया गया है और श्रुक श्रोवा की सु मूसल उलूखल ओखली सिंह अष्टे काष्ठ तथा भाती दांत की बनी वस्तुओं की सुधि तत्सन्ध छीलने से होती है। हे महाभागु, संघर्ष मिली-जुली वस्तुओं की सुधि हेतु प्रक्षण बताया गया है, और अनसहात प्रतक वस्तुओं को अलग-अलग सुध करना बताया गया है। भोजन हेतु अनाज की राशि के एक भाग के दूसरे तो हो ज उतने भाग को निकालकर शेष भाग का कुश के जल से प्रक्षरण करना चाहिए साक मूल हल आदि की शुद्धि धान्य अनाज की शुद्धि की भात कही जाती है घर की शुद्धि मार्जन जल से चन तथा गोबर से लीपने से होती है मिट्टी का पात्र अग्नि में गर्म करने से शुद्ध होता है भूमि की शुद्धि खनन खोदने से गाय के गोवर से लिखने से, मलाब करण से, गाय के निवास से तथा जल के द्वारा सैचन से बताई गई है। भूमि पर ठहरा हुआ जल, जो अपवित्र पदार्थ से युक्त ना हो तथा गंद वर्ण रस से युक्त हो, वह गाय के द्वारा प्यास भुजने तक पीलिए जाने पर सुद्ध हो जाता है। बछड़ा गोदोहन के समय सुद्ध होता है और पक्ष बाहरिया की आकांक्षा से रहित रति के समय ग्रस्तों के लिए पत्नी सुद्ध होती है। धर्म वेत्ता को चाहिए कि धोवी के द्वारा हाथ से धोए गए वस्त्र को विधिपूर्वक कुष्ठ के जल से प्रक्षेत्र करके धारण करें। खान से निकालकर विक्रय हेतु हैलाई गई वस्तुओं में वर्णास्रम विवाह के अनुसार सुद्धता होती है और Or paarden op pakketten, sameswaans schuldig is. Hee, dus resten, an sichd schaaya, wied part, die sames mukse, niklie hui, boenen, de prmakkia, dhol, bhumi, baayu, agni, is pers, klie sadaschuldig is. हे विप्रों, सोकर उठने पर भोजन के अनंतर छींकाने पर, जल आद पीने पर, धूकने पर और अध्यन के आधार पवित्र होते हुए फिर से आचमन करना चाहिए, अन्य लोगों के द्वारा किए गए आचमन की बूने जो पैरों पर पड़ गये हैं। onze duurlijke saman samenhangen. In zeer veel asoud niet is. Met hunke ananter patitka isperskeren murgasuur kova kotta uut gada yog tada chandal. Aan de isperskeren van de persoon van de man door de schuld is. Raja sula persoon tada soudra is trika ispers niet is. Genen, zorg tada, marina zorg. De persoon van de persoon van de persoon van de persoon van de persoon van de persoon van और छूलेने पर वह स्नान करने की ही सुद्ध होता है। हे सुब्रतो, सन्यासियों, वानप्रस्तियों, नैस्थिक ब्रह्मचारियों, राजाओं तथा उनके मंत्रियों को असच्छ नहीं लगता है कार्य में अवरोध ना हो, इसलिए राजाओं को ग्रमणसील सन्यासियों और ब्राह्मणों को तथा पातित जनों के संभव ना होने के कारण असच्छ न करने वाले ik wil dat deze dictatuur in de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de